ब्रह्मसूत्र के उपोदघात भाष्य की अवतरण टीका का विचार लगभग पूरा हुआ यहाँ अवतरण टीका में टीकाकार ने यह बताया कि भाष्य कार भगवान उपोदघात भाष्य में भाष्य लिख रहे हैं जो वेदांत विचारात्मक शास्त्र का विषय और प्रयोजन है उसके हेतुभूत अध्यास का आक्षेप समाधान से निरूपण करने के लिए उपोदघात भाष्य में अध्यास का वर्णन क्यों कर रहे हैं तो कहते इसलिए कि अध्यास के बिना वेदांत विचारात्मक जो ब्रह्म सूत्र नामक शास्त्र हैं इसका विषय है, ब्रह्मात्म एक और ज्ञान मात्र से बंधकी रूप प्रयोजन सिद्ध नहीं होता बिना अध्यास के इसीलिए उपोदघात भाष्य में भाष्यकार भगवान अध्यास का निरूपण कर रहे हैं पहले अध्यास का अक्षेप किया जा रहा है पूर्व पक्षी के मुख से फिर उसका निराकरण रूप समाधान इस प्रकार ये और सूत्र के द्वारा अर्थात सूचित जो अर्थ है उसका वर्णन भाष्य में हो रहा है इसलिए इसे भाष्य भी कहा जाएगा भाष्य उसे कहते हैं जो सूत्रार्थ स्पर्शी हो सूत्र के अर्थ का वर्णन कर रहा हो सूत्रार्थ वर्णिते यत्र तो जिस व्याख्यान ग्रंथ में सूत्र का यानी मूल का व्याख्यान हो रहा हो उसे कहा जाता है भाष्य तो सूत्र का शाब्दिक अर्थ स्पर्शितो ये नहीं है किंतु आर्थिक अर्थ स्पर्शी ये व्याख्यान है इसलिए इसे कहा जाएगा भाष्य और कोई आक्षेप करते हैं भाष्य पर नास्तिक ग्रंथ होने का मंगलाचरण न होने से और इसलिए आस्तिकों को यह ब्रह्म सूत्र का रूप भाष्य अनध्ययनीय है अव्याख्या है इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए कहा गया कि अस्मत प्रत्येकोचर विषय विषयों इत्यादि भाष्यवाक्य लिखते समय प्रत्ये गोचर के गोचर ये जो शब्द प्रयोग किया है तो इस शब्द का अर्थ भी शब्द प्रयोग करता भगवान भाष्यकार के बुद्धि में स्पुरित हुआ होगा कि नहीं होगा अस्मत् प्रत्ये गोचर इस पद को भास्कर भगवान उस पदार्थ को जानते हुए लिख रहे हैंत्यय गोचर पदार्थ का ज्ञान भस्कर भगवान को है तो जिस समय ये लिख रहे हैं उस समय उस अस्मत प्रत्यय गोचर शब्द का अर्थ भी उनके बुद्धि में स्पुरित हो रहा है स्मरण हो रहा है उस अर्थ का अस्मत् प्रत्यय गोचर शब्द का अर्थ है ब्रह्म रहित प्रत्यक अभिन्न चैतन्य वो है प्रज्ञानघिन चैतन्य अस्मत्प्रत्य गोचर शब्द का अर्थ इसलिए ब्रह्म है समस्त मंगलों का मंगल और समस्त मंगलों के मंगल रूप ब्रह्म का स्मरण को छोड़ करके और क्या मंगलाचरण हो सकता है और वो मंगलाचरण भगवान भाष्यकार किए हैं अस्मत् प्रत्यय गोचर शब्द का प्रयोग करके इसलिए ये नास्तिक ग्रंथ नहीं है वैदिकी है मंगलाचरण से युक्त होने से अब ये जो उपोदघात भाष्य के विषय में ये भाष्य होगा कि नहीं होगा सूत्रार्थ सु, स्पर्शी न होने से भाष्य नहीं है इस आक्षेप का भी निराकरण हुआ और मंगलाचरण न होने से अनाव्या हैं इस आक्षेप का भी निराकरण हुआ भाष्य ये भाष्य ही हैं और व्याख्य हैं मंगलाचरण से युक्त होने से इसे बता दिया अब जो उपोद्घात भाष्य के अर्थ जिज्ञासु हैं उन्हें उपोदघात भाष्य के प्रारंभ में युष्मस्मद प्रत्येगोचर इत्यादि शब्द प्रयोग भगवान भाष्यकार क्यों कर रहे हैं इसे टीकाकार बता रहे हैं लोके सुक्तौद इति भ्रम इत्यादि से युष्मदस्मद प्रत्येगोचर यहाँ से अध्यासो मिथ्येति भवितु युक्त युक्तम यहां तक का ग्रंथ है अध्यास आक्षेप ग्रंथ अध्यास पर आक्षेप कर रहे हैं भाषकर भगवान इसे तो ये जो अध्यास आक्षेप ग्रंथ है इसमें प्रथम पद युष्मतय गोचर इतने का अवतर टीका में टीकाकार लिप्ता है लोके सूक्त रजतमित भ्रम सत्यरजते रजतम इति अधिष्ठान सामान्य आरोप्य सयो हो। प्रमा आहित संस्कार जन्यो दृष्टः इत्यत्रापि आत्मनि अनात्म अहंकाराध्यासे पूर्वप्रमा वाच्या अनात्महकाराध्यास पूर्वप्रमाच्या सात्मात्मनुर्वास्तवक्यपेक्षते न ही तदस्ति तो ये कह रहे हैं उदाहरण सहित तो। तो शुक्ति में रजत का अभ्यास लोक में देखा जा रहा है आक्षेपकर्ता कहते हैं कि अधिष्ठान के सामान्य अंश तथा अध्यस्त वस्तु के विशेष अंश का ऐक्य विषयक यथार्थ अनुभव से जन्य संस्कार जिसके बुद्धि में है उसी को सुक्ति में रजत का भ्रम रज्जू में सर्पादि का भ्रम होगा यानी जो भी भ्रम हो रहा है उस भ्रम में अधिष्ठानभूत जो वस्तु उसके सामान्य अंश और अध्यारोपित जो वस्तु है उसके विशेष अंश का ऐक्य अवगाही यथार्थ अनुभव से उत्पन्न हुआ संस्कार अध्यास का कारण बनेगा ये कार्य कारण भाव पूर्व मान रहे हैं अध्यास का कारण संस्कार है अध्यस्त और कैसा संस्कार तो अधिष्ठान सामान्य अंश और अध्यस्त के विशेष अंश के एकत्व को विषय करने वाला यथार्थ अनुभव से जन्य संस्कार अध्यास का कारण है प्रमाहित संस्कार जिसके बुद्धि में है उसी को अध्यास होगा यह मान्यता पूर्व पक्ष की है तो लोक में कहते हैं सुक्तो इदम रजतम इति भ्रम ये जो भ्रम है अध्यास है इस अध्यास का अध्यास ये भ्रम देखा जा रहा है संस्कार जन्य संस्कार जन्य है लेकिन कैसे संस्कार से जन्य है तो कहा ऐक्य प्रमा अहित संस्कार जन्य ऐक्य प्रमा अहित का अर्थ है एकत्व तो विषय प्रमा से जन्य संस्कार आहित शब्द का अर्थ होता है स्थापित बुद्धि में स्थापित यानी बुद्धि में संस्कार डाला गया हू तो प्रमा तो हो, होगा तो अधिष्ठान है अधिष्ठान सामान्य अंश है इदम अंश और अध्यारोपित विशेष पदार्थ है रजत तो इन दोनों के एकत्व को विषय करने वाली प्रमा है वास्तविक रजत को देख करके होने वाला इदम रजतम इत्याकारक यथार्थानुभव वास्तविक रजत चांदी कहीं रखा हुआ है उसे देख करके ये ज्ञान हुआ कि इदम रजतम तो ये जो ज्ञान है इदम रजतम इत्याकार इसे माना जाएगा यथार्थ अनुभव प्रमा और इस प्रमा से आहित संस्कार हो गया आ... रजत का संस्कार ये जो रजत का संस्कार है प्रमाहित संस्कार इससे जन्य है सुक्ति में रजत का भ्रम इदम रजत इत्याकार ज्ञान ये भ्रम है सुक्ति को देख करके सुक्ति के सामान्य अंश को देख करके उसका रजतत्व रूपे न भान ये भ्रम है ब्रह्म उस यथार्थ प्रमा से जन्य संस, जो संस्कार उसका कार्य है उससे जन्य है तो लोक में जो भी अध्यास हो रहा ऐसे वास्तविक सर्प को देख करके जो सर्पा सर्प भ्रम का अधिष्ठान है हैज्जु रज, उसका सामान्य अंश है इदम अंश और उस इदम अंश तथा आरोप्य सर्प का वास्तविक सर्प को देख करके जो अयम सर्प इत्याक ज्ञान ये हैं दोनों के एकत्व तो को विषय करने वाला ज्ञान अधिष्ठान सामान्य अंश और अध्यारोपित पदार्थ विशेष के एकत्व तो विषय को प्रमाण और उससे आहित संस्कार हो गया सर्प का संस्कार और उससे जन्य ये इदम अयम सर्प हितकार मंद अंधकार में रज्जू में सर्प का ज्ञान है उभ्रम है ऐसे जो लोक में अध्यास हो रहे हैं पूर्व पक्षी कहते हैं प्रमाहित संस्कार से जन्य है ऐसे यहाँ पर आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि का अध्यास और अनात्मा अहंकार आदि में आत्मा का अध्यास ये आत्मात्माध्यास ये हेतु है विषय और प्रयोजन की सिद्धि का ये सुक्ति में रजत का अध्यास रज में सर्पाध्यास से वेदांत विचारात्मक ब्रह्मसूत्र शास्त्र का विषय या प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा विषय वेदांत शास्त्र के विषय प्रयोजन का साधक अध्यास है आत्मात्मा का अध्यास और ये जो अध्यास है ये कब होगा जब प्रमा से अधिष्ठान भूत आत्मा का जो सामान्य अंश और अध्यस्थ का जो विशेष अंश उन दोनों के एकत्व तो को विषय करने वाला यथार्थ ज्ञान हो जाए तब जाकर के उस ज्ञान से जन्य संस्कार होगा और उस संस्कार से जन्य आत्मात्मा का अध्यास होगा इसके लिए जरूरी है आत्मात्मा के एकत्व को विषय करने वाला यथार्थ अनुभव प्रमारूप अनुभव वह प्रमारूप अनुभव संभव नहीं है आत्मात्मा का एकत्व अवगाही यथार्थ अनुभव असंभव होने से प्रमाजन्य संस्कार आत्मात्मा के अध्यास का हेतु सिद्ध नहीं होगा इसलिए आत्मानात्मा का अध्यास हो नहीं सकता ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं इसी के लिए यानी ये पूरा ये आक्षेपभाष्य जो प्रथम वाक्य है आक्षेप भाष्यात्मक यह लिखते समय पूर्व पक्षी के बुद्धि में यह कार्यकारण भाव है कि जो भी अध्यास है वह अधिष्ठान सामान्य अंश अध्यारोपित के विशेष अंश के एकत्व को विषय करने वाली परमा से आहित संस्कार जन्य होगा ये कार्यकारण भाव पूर्व पक्षी के बुद्धि में है आक्षेप करता है और आत्मात्मा का एकत्व अवगाही ज्ञान यथार्थ अनुभव संभव नहीं है प्रमा संभव नहीं है इसलिए वो प्रमाहित संस्कार का अभाव होने से तजन्य आत्मनात्मा का अध्यास भी असंभव है ये युष्म प्रत्येक गोचरों से लेकर के अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम यहाँ यहाँ तक के अध्यास ग्रंथ से बताया जा रहा है आक्षेप किया जा रहा आत्मनात्मा के अध्यास पर इसलिए टीकाकार ने अवतरण लिखते समय यही कहा कि लोके सुक्त इदम् रजतम् इति भ्रम तो सुक्ति कामें जो इदम् रजतम् इत्याकारक भ्रम हो रहा है उसका अन्वय करना ऐक्य प्रमाहित संस्कार जन्य दृष्ट इसके साथ अनु करना वो ओक्य प्रमा को ही बताने के लिए बीच में ग्रंथ लिखा सत्य रजते इदम इति अधिष्ठान सामान्य आरोप्य विशेषय ऐक्य ऐक्य प्रमाहित में ऐक्य किसका लेना है तो अधिष्ठान का जो सामान्य अंश इदम अंसर। और आरोप्य विशेष वो है रजत उन दोनों के एकत्व तो को विषय करने वाली प्रमा उन दोनों को दोनों के एकत्व तो को विषय करने वाली प्रमा है इदम रजतम इत्याकारक यथार्थ अनुभव सत्य रजत को देख करके होने वाला इदम् रजतम इत्याकारक अनुभव इसे कहा जाएगा सत्य रजते इदम् रजतम इति अधिष्ठान सामान्य आरोप्य विशेष यो ऐक्य प्रमा उस अनुभव को कहा जाएगा ऐक्य प्रमा और उस ऐक्य प्रमा से आहित नैने बुद्धि में स्थापित जो संस्कार आहित अर्जित पर्यावचक शब्द है इस प्रमा से अर्जित जो संस्कार उससे जन्य है सुक्ति में इदम रजतम इत्याकारक भ्रम जन्यो दृष्टः ये तो दृष्टांत हो जाएगा सुक्ति रजत इदम रजतम इत्याकारक भ्रम वो प्रमाहित संस्कार से जन्य है इस कार्य कारण भाव का दृष्टांत हुआ सपक्ष हुआ ये आ, इदम रजतम ये ज्ञान अब कहते हैं जैसे यहाँ देखा गया ऐसे ही दृष्टांत आत्मात्मा में भी होगा तो आत्मनात्मा के अध्यास के लिए भी जरूरी है आत्मनात्मा के सामान्य अंश तथा तो विशेष अंश के एकत्व तो को विषय करने वाला यथार्थ अनुभव तदाहित तो संस्कार जन्य ही आत्मात्मा का अध्यास होगा लेकिन वो दिख नहीं रहा है यथार्थ अनुभव आगे कहते हैं कि इति अत्र आत्मनि अनात्म अहंकाराध्यास पूर्वप्रमा वाच्या तो अनात्मा में अनात्मा अहंकार के अध्यास का कारणभूत जो प्रमाहित संस्कार है उस संस्कार की जनी का प्रमा को बताना पड़ेगा आत्मा के सामान्य अंश और अहंकार के विशेष अंश के एकत्व तो को विषय करने वाली प्रमा से आहित संस्कार होना चाहिए इसके लिए फिर पहले एकत्व तो ज्ञान हो जाए लेकिन वो एकत्व प्रमा कहते हैं संभव नहीं है ये आगे लिखता है कि सात्मनोर वास्तव ऐक्यम अपेक्षते सा प्रमाण क्योंकि प्रमा तो कहते हैं अनधिगत अबाधित विषयक ज्ञान को जिस ज्ञान का विषय प्रमाणांतर से अधिगत नहीं है और किसी प्रमाणांतर से बाधित भी नहीं होता ऐसे विषय को विषय करने वाला ज्ञान प्रमा कहलाता है तो आत्मात्मा का जो एकत्व विषय ज्ञान है इसे प्रमा तब कहा जाएगा जब वह बाधित न हो तब तो यथार्थ माना जाएगा उसे अबाधित ऐक्य विषय लेकिन आत्मानात्मा के एकत्व एक विषय का तो बाद हो जाता है अहम ब्रह्मास्मी इसे जब आत्मानात्मा विवेक होता है तो भेद ज्ञान होता है विवेक ज्ञान होता है तो एकत्व एक बाधित हो जाता है इसलिए कहते हैं कि वास्तवम ऐक्यम अपेक्षते अपेक्षते का करता है सा सा यानी प्रमा प्रमा के लिए आत्मात्मा का वास्तविक ऐक्य जरूरी है और नहीं तद अस्थि तद यानी वास्तवम ऐक्यम नास्ति है नहीं जिस कारण से उस कारण से आत्मात्मा के एकत्व तो को विषय करने वाली प्रमा नहीं होगी तो प्रमाहित संस्कार जो आत्मात्माध्यास का हेतु है वो न होने से प्रमाहित संस्कार रूपी हेतु के न होने से आत्मानात्मा का अध्यास भी सिद्ध नहीं हो पाएगा कारणाभाव कार्याव हो जाएगा ये आशंका पूर्व पक्षी करने जा रहे हैं इसलिए कहते हैं तथा ही अब इसको घटा रहे हैं कैसे आत्मात्मा का अध्या संभव नहीं होगा कि तथा ही आत्मात्मान ऐक्य शून्यो परस्पर ऐक्य अयोग्यवात तम प्रकाशवत यह अनुमान है पूर्व का कि आत्मात्मनोक्य शून्यो आत्मात्मा एक इनका अभेद नहीं है अभेद का अभाव ये साध्य है भाव? और परस्पर ऐक अयोग्यवात हेतु है परस्पर ऐक्योग्यता अयोग्यता है हेतु परस्पर ऐक्य अयोग्यता का ही दूसरा नाम है विरोध परस्पर विरोधात, विरुद्धत्वात्वात्थ परस्पर आयोग्यत्वात, ये ऐक्योग्या्य पर्यवाचक शुसे तो तम प्रकाश ये परस्पर ऐक्यशून्य है तो यत्र परस्पर योग्य वि, विरोधा विरोध परस्पर विरोध तो जहां परस्पर विरोध है वहां पर ऐक्य नहीं होगा एकत्व तो प्रतीति नहीं होगी जैसे अंधकार और प्रकाश का परस्पर विरोध है इसीलिए ऐक्य बोध नहीं होता किसी को भी अंधकार प्रकाश के रूप से या प्रकाश अंधकार के रूप से अनुभव में नहीं आता ये आपस में एक दूसरे का विरोध होने से ऐसे तो यत्र परस्पर आयक्य अयोग्यत्म यानी परस्पर विरोधा तत्र आयक्य शून्यत्व ये व्याप्ति बनेगी उदाहरण होगा तम प्रकाश ये उदाहरण बना ऐसे आत्मात्मा भी परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं उनका परस्पर विरोध है इसलिए ऐक्य शून्य होंगे एकत्व तो रहित होंगे तो इस अनुमान से आत्मात्मा का अभेद नहीं हो सकता ये बताया गया आगे कहते हैं पूर्व पक्षी की इति मत्वा हेतुभूतम विरोधम वस्तुतः प्रतीतितो तो, तो साधयति। तो ये जो आत्मात्मो ऐक्य शून्यो परस्पर ऐक्योग्यवात्म प्रकाशवत अनुमान है आत्मात्मा के भेद को सिद्ध करने वाला भाव को सिद्ध करने वाला इसमें हेतु है विरोध परस्पर ऐक्य अयोग्यवात यानी विरोधात् तो विरोध हुआ इस अनुमान में आत्मनात्मा के आएक्या, आएक्या भाव साधक अनुमान में हेतु है आत्मनात्मा का परस्पर विरोध वो विरोध एक प्रकार का ही नहीं है तीन प्रकार से विरोध है उन तीनों प्रकार से विरोध को सिद्ध करने के लिए उपोदघात भाष्य के प्रारंभ में आक्षेपकर्ता के द्वारा प्रथम पद का प्रयोग किया जा रहा है गोचरयो हो ये जो प्रथम पद है इससे भाष्यकार पूर्व पक्षी के मुख से उनके अनुमान में आत्मात्मा के ऐक्य भाव साधक अनुमान में प्रयुक्त विरोध नामक हेतु का तीन प्रकार बता रहे हैं तीन प्रकार से विरोध सिद्ध कर रहे हैं आत्मात्मा का इसलिए लिखते हैं कि विरोधम इसमें हेतुभूत समझना भाव साधक अनुमान में हेतुभूत जो विरोध है वो परस्पर ऐक्य अयोग्य पद से बताया गया जो विरोध वो तीन प्रकार से हैं एक वस्तुत वस्तुत विरोधम दूसरा प्रति विरोध और व्यवहारत विरोध ऐसे तीन प्रकार का विरोध बताया जा रहा है वस्तुतः विरोध प्रतीतित विरोध और व्यवहारतः विरोध इसी के लिए अस्मत प्रत्येक गोचर यो पद का प्रयोग है ये कह रहा है और ये विरोध सिद्ध हो जाएगा तो इससे ये निश्चित होगा कि आत्मान आत्मा का एकत्व तो नहीं है और एकत्व तो न होने से एकत्व तो विषयनी नहीं प्रमा कभी होगी नहीं आत्मान आत्मा के एकत्व तो विषयक प्रमाण नहीं होगी तो प्रमासे आहित संस्कार नहीं बनेगा तो संस्कार न बनने से संस्कार निमित्त तक जो अध्यास है आत्मात्मा का वो भी सिद्ध नहीं हो पाएगा आत्मात्मा के अध्यास की असिद्धि यही पूर्व पक्ष का अभीष्ट है इसके लिए पूर्व पक्षी ने मूल पकड़ा आत्मनात्मा के एकत्व विषय का प्रमा का अभाव प्रमाण ही बन पा रही है तो क्यों प्रमाण नहीं हो रही है एकत्व विषय ने दोनों का एकत्व का अभाव साधक विरोध है आत्मान आत्मा का और वो एक ही प्रकार का नहीं है तीन प्रकार का है वो तीनों प्रकार का विरोध पूर्व पक्षी बता रहे हैं अस्मद प्रत्यय गोचर इस पद का प्रयोग करके अब इसमें युष्म प्रत्यय गोचर ये जो प्रथम पद है इस पर थोड़ा व्याकरण की चर्चा टीकाकार करते हैं व्याकरण पर व्याकरण के अनुसार यह शुद्ध है कि अशुद्ध है इस पर विचार हो रहा है पहले युष्म अस्मत प्रत्यय गोचरयो हो इसमें अस्मत शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए वहां पर उत्तर पद पर में होने से जैसे मम पुत्र इति मत पुत्र बनता अस्मत पुत्र नहीं तो व पुत्रपुत्र बनता है तो युष्म शब्द अस्मत शब्द से उत्तर पद पर हो जब समास होगा अस्मत शब्द पूर्व में होगा और उसके बाद में कोई पद होगा तो उसे कहा जाता है समास में उत्तर पद और पूर्व पद होगा अस्मत शब्द तो समास में युष्म अस्मत शब्द के पर में यदि कोई उत्तर पद हो दूसरा पद हो तो युष्म शब्द और अस्मत शब्द के स्थान पर त्व आदेश होता है। तो वे एक वचने एक सूत्र है लघु सिद्धांत कौमिति में उसके अनुसार और आ, मम पुत्र यहां पर यह ष्टी तत्पुरुष समास है इसलिए क्या हुआ कि अस्मत और पुत्र था तो अस्मत शब्द के स्थान पर मा आदेश हो करके होकर के मत पुत्र बन गया और तव तो पुत्र यहां पर भी पुत्र शब्द उत्तर पद होने से त्वत्पुत्र बन जाता है ऐसे ही व्याकरण के अनुसार यहाँ अस्मत प्रत्यय गोचरयो हो समास है और समास में पूर्व पद है अस्मत शब्द और उत्तर पद है यहाँ पर प्रत्ये गोचर उत्तर पद है ना तो जैसे वहां पुत्र पद पर में था तो पुत्र, मत पुत्र में तो पुत्र ये उत्तर पद पर रहते तो मदेश होकर के तोत पुत्र बना ऐसे ही यहां पर प्रत्यय ये उत्तर पद रहते युष्म शब्द अस्मत शब्द के स्थान पर त्व तो आदेश हो कर के तो, तो मत प्रत्यय गोचर यो हो ऐसा प्रयोग होना चाहिए तो ये व्याकरण के अनुसार शुद्ध प्रयोग माना जाएगा नहीं तो व्याकरण के अनुसार ये गलत प्रयोग है इस प्रकार का आक्षेप करके उसका समाधान कर रहे हैं तो व्याकरण की अशुद्धि है यहां इसकी शंका करके निराकरण किया जा रहा है ये सब व्याकरण का ही है लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने वालों को सरल लगेगा कि न इति इति इति परतो पर्यंतस्य विधानात् प्रत्योत्रपद्रेण प्रत्ये गोचरयोहो इति मपुत्रवत्तय इति नचवाच्यम शुरु वाला जो नज है उसको वाच्यम के साथ जोड़ देना शायद इतना तो हो जाएगा नच आक्षेपाच्यम ये हो जाएगा निराकरण करने के लिए तो एक पाणिनि जी का सूत्र है प्रत्यय उत्तर पदयोश्च प्रत्योत्तर पदयोश्च प्रत्य ये पाननीय अष्टाध्यायी में सूत्र है इसमें कहते हैं इस सूत्र से क्या होता है कि प्रत्यय पर में हो या उत्तर पद पर में हो तो ईस्मत शब्द तथा अस्मत शब्द के स्थान पर पर्यंत भाग पर पूरे अस्मत शब्द के स्थान पर नहीं उसके म, म तक अत को छोड़कर के बाकी सब म तक तो आदेश और म आदेश होता है युष्म के स्थान पर तव तो अस्मद के स्थान पर म आदेश होता है ये लिखा कि प्रत्यय च उत्तर पदे च परत युष्मनि युष्म शब्द के पर्यंतस्य म पर्यंत भाग पर त्वा तो आदेशो ये वृत्ति है उस सूत्र की इति तो प्रत्यय उत्तर पदयोच सूत्र से त्वमा आदेश का विधान होने से होना चाहिए प्रत्ये परे रहते तो आदेश मदेश हुआ इसका उदाहरण है त्वीय मदियम त्वीयम में इतना है प्रत्यय अंश मदीय में भी यत्यंश छे प्रत्यय वो करके फिर ये आदेश हो गया है तो दिये मदीय बना है और अस्मद था तव पुत्र मम पुत्र यहां पर ओ, जब लौकिक विग्रह करते तो तव पुत्र हुआ अलौकिक विग्रह करते हैं तो गस पुत्रसु ऐसा करना होता है फिर प्रातिवेदिक संज्ञा हो करके गस और सुखा लोप होता है अलग बात और यहां पुत्र पद उत्तर पद में है अस्मत् शब्द पूर्व पद है तो उसके भाग के स्थान पर तो आदेश हुआ बचा त्व तो अत पुत्र अत गुण से पर रूप होकर के बन गया तो तो तो तो तो ये है तो त्वीय तो तो झलाम से दकार हो गया तो मदीय बना प्रत्यय पर तो। उत्तर पद पर रहते का उदाहरण है पुत्र का तो पुत्र मत पुत्र। तो ऐसे ही यहां पर भी प्रत्यय ये उत्तर पद परे रहतेमतअस्मद शब्द के स्थान पर त्व तो आदेश होकर के त्वन मत पुत्र ऐसा बनना चाहिए त्वन मन प्रत्यय त्वन मत प्रत्यय गोचर हो त्वन मत प्रत्यय गोचर हो यह शब्द प्रयोग साधु माना जाता साधु यानी निर्दोष माना जाता शुद्ध माना जाता और यहां ये ऐसा प्रयोग प्रयोग नहीं हुआ इसलिए अशुद्ध प्रयोग है असाधु प्रयोग है इस प्रकार की शंका यदि कोई करता है तो कहते इतनच वाचम ये शंका करना ठीक नहीं है ये गलत शब्द प्रयोग भाष्कार भगवान नहीं कर रहे हैं उचित ही शब्द प्रयोग किया है इसे आगे बता रहे हैं यहां पर अस्मद युष्म शब्द के स्थान पर तुम आदेश क्यों नहीं हुआ फिर होना चाहिए था तो तो कहते इसलिए नहीं हुआ प्रत्योत्तर पदयोच्च सूत्र में त्वावेक वचने इस सूत्र से एक वचने पद का भी अधिकार आता है एक वचने पद का अधिकार आएगा तो त्वावेक वचने इति एक वचन अधिकारात ये लिख रहे हैं क्यों ये नहीं कहना चाहिए त्वः आदेश होना चाहिए था ऐसी शंका क्यों नहीं करनी चाहिए तो कहते हैं इसलिए कि त्वा विक वचने इति एक वचन अधिकारात् अधिकार का अर्थ होता अनुवृत्ति अधिकार शब्द के कई अर्थ होते हैं अधिकार शब्द का अर्थ प्रकरण भी होता है अधिकार शब्द का अर्थ यहां अनुवृत्ति है लंबी अनुवृत्ति व्याकरण में अधिकार शब्द का प्रयोग हुआ लंबी अनुवृत्ति के लिए कई सूत्रों में एक शब्द का अनुवर्तन हो रहा हो तो उसे अधिकार कहा जाता है अधिकार एक सूत्र का प्रकार है ना तो ये एक वचने ये अधिकार सूत्र है तो अधिकार आ गया इसका यानी अनुवृत्ति आई हाँ हाँ तो इसके भी अनुवृत्ति जाती इसमें से भी ब्रह्मपद की अनुवृत्ति जाती है ना तो अधिकार है तो अत्रच आगे कहते हैं टीका में अत्रच युष्मद अस्मदो अनात्मनाम अथवाचिवाभाम अर्थन अर्थानाम बहुत्वाद अस्मद अर्थ चैतन्यपी उपाधितो तो बहुत्वाद तो कहा तमावेक वचने इसका अधिकार आने से भी प्रत्ययोत्तर पदयोच्च सूत्र से होने वाला तव आदेश कैसे रुका अधिकार आने मात्र से कहते जब प्रत्युत्तर पदयोच्च सूत्र में त्वावेक वचने से एक वचने को ले आएंगे तो उस समय अर्थ निकलेगा एक वचने शब्द का कि एकत्व का वाचक एकार्थ का वाचक युष्म शब्द हो अस्मत शब्द हो तब युष्म शब्द से परमय प्रत्यय या उत्तर पद हो तो म पर्यंत भाग के स्थान पर तो म आदेश होता है लेकिन एकत्व के वाचक होने चाहिए एकत्वों के वाचक होंगे जब एक वचन में उनका प्रयोग होगा तब एकत्व का वाचक माना जाएगा उनको तो वहां तो, तो मधियम इत्यादि में तव इदम इति तोदियम मम इदम इति मदियम तो तव मम ये एक वचन प्रयोग होगा। इसलिए म पर्यंत तो आदेश हो गया तो दियाय मदीय बन गया <coughs> मम पुत्र तव पुत्र ऐसा एक वचन प्रयोग किया जा रहा तो वहाँ पर भी उत्तर पद पुत्र पर रहते एक एकत्व के वाचक युष्मद युष्म शब्द के स्थान पर तव तव तो आदेश का प्रयोग उचित है लेकिन यहाँ युष्म प्रत्यय गोचरों में उत्तर पद पर में होने पर भी युष्म शब्द और अस्मत् शब्द एकत्व का वाचक नहीं है ये एक एकत्व एक तो के वाचक ये न होने से ये आगे लिखा कि अत्रचा, अत्र यानी युष्म प्रत्येक उच्चर गोचरयो इस प्रयोग में क्या हुआ कि युष्म अस्मदो हो एकार्थ एक भावात तो इश्मद शब्द तथा अस्मद शब्द में एकार्थ वाचित्व नहीं है एक एकत्ववाचित्व का अभाव है क्यों एकत्ववाचित्व नहीं है इनमें तो इसलिए कि अनात्मनाम नाम अर्थानाम अर्था यह बहुत यहां युष्म प्रत्यय गोचरयों में युष्म प्रत्यय गोचर शब्द से लेना है अनात्मा को और अनात्मा अहंकार आदि एक नहीं है अहंकार मन इंद्रिया प्राण शरीर और बाकी ये सारा जगत ये अनेक है तो यहां युष्म अर्थ जो अनात्म वस्तु है अहंकार आदि वे एक न होने से अनेक होने से युष्म शब्द को माना जाएगा अनेक अर्थ का वाचक एकत्व तो का वाचक नहीं है एक अर्थ का वाचक नहीं है अनेक अर्थ अर्थवाचकत्व तो है उसमें तो अनात्मना युष्म बहुत्वात्मद अर्थ यहाँ पर अनेक होने से बहुत होने से एकत्ववाचकत्व तो नहीं रहा इसमें एकत्ववाचित्व तो का अभाव है और प्रत्ययोत्तर पदयोश्च सूत्र कहता है एकत्व तो के वाचक युष्म शब्द के स्थान पर उत्तर पद पर रहते तो आदेश होगा यह अर्थ है तो यहाँ पर तो एक उत्तर पद पर में है युष्म शब्द भी है लेकिन अनेकत्व का वाचक है बहुत तो का वाचक है एकत्व तो का वाचक नहीं है इसलिए यहां तो आदेश नहीं होगा नहीं होता है अस्मत शब्द प्रयोग ही रहेगा फिर तो आदेश नहीं होगा तो इसलिए अस्मत शब्द का युष्म अस्मत शब्द का प्रयोग उचित ही है गलत नहीं है तो कह रहे हैं कि ठीक है मान लिया कि युष्मत शब्द का अर्थभूत यहां पर जो अनात्म पदार्थ हैं, वे अनेक हैं। इसलिए युष्म शब्द के स्थान पर तो आदेश नहीं हुआ एकत्व तो का वाचक न होने से लेकिन आत्मा तो एक ही है तो अस्मत् शब्द तो यहाँ आत्मा का वाचक है अस्मत शब्द का तो अर्थ आत्मा है और वो एक है तो एक होने से एकत्व तो के वाचक अस्मत् शब्द के स्थान पर तो म आदेश होना चाहिए उत्तर पद पर में है एकत्व तो का वाचक अस्मत् शब्द है तो यहाँ म पर्यंत के स्थान पर म आदेश नहीं हुआ अस्मत शब्द के ये गलत है युष्म शब्द प्रयोग भले ही सही हो उसका अर्थ अनात्मानेक होने से लेकिन आत्मा तो एक है तो वो तो एकत्व का वाचक होने से मदेश हो जा एक प्रश्न होता है उसका उत्तर देने के लिए लिखते हैं अस्मद अर्थ चैतन्यपी उपाधि तो बहुत्वाद कहते स्वतः अस्मत शब्द का अर्थ जो चैतन्य है वो एक होने पर भी को लेकर के उसमें बहुत तो है औपाधिक बहुता अनेकता अस्मद अर्थ में भी होने से औपाधिक बहुत जो आत्मा उनका वाचक यहां पर अस्मत् शब्द है इसलिए उसमें उसके स्थान पर भी म आदेश न होना उचित है एकत्व तो का वाचक न होने से इस अभिप्राय से लिखा कि अस्मद अर्थ चैतन्य चैतन्यपी उपाधि बहुत्वात तो स्वत बहुत तो ही अनेक है अनात्मा और अस्मद अर्थ आत्मा स्वतः एक है किंतु उपाधिता अनेक है इसलिए उसके स्थान पर भी उपादित अनेक आत्मा के वाचक अस्मत शब्द के स्थान पर भी नहीं हुआ म आदेश तो उचित है आगे और एक शंका तथा तो समाधान आ रहा है कि ननु एवं सति कथम अत्र भाष्ये विग्रह तो एवं सति का अर्थ है युष्मद अस्मद शब्द को बहुत्व का वाचक मानने पर यहां भाष्य में युष्म शब्द के स्थान पर त्वम आदेश नहीं हुए क्योंकि आपने माना शब्द अस्मत शब्द यहां पर बहुत्व का वाचक है और आदेश एकत्व का वाचक युष्म अस्मत शब्द होने पर होता है तोम आदेश उत्तर पद परे रहते मान लिया हमने आपके कथन के अनुसार आक्षेप करने वाले कह रहे हैं कि यहाँ बहुत्व तो के वाचक युष्म अस्मद शब्द होने से त्वम आदेश न होना उचित है लेकिन इनको बहुत्व तो का वाचक मानने पर विग्रह कैसा करेंगे ये प्रश्न होता है ये समास है ना तो समास का विग्रह होता है तो युष्म प्रत्येक गोचर इस सामासिक पद का अर्थ बताने वाला वाक्य कैसे बनेगा उसे कहा जाता है विग्रह तो ननु एवं सति कथम अत्र भाष्य विग्रह तो यहाँ भाष्य में विग्रह कैसे होगा ये प्रश्न है तो यदि इस प्रकार का विग्रह बताना चाहेंगे तो कहते ये विग्रह भी नहीं हो सकता न च का आगे वाच्यम के साथ करना और उसके बिना जो है वो समाधान है तो यदि ये, ये समाधान देंगे कि इति प्रत्ययो युष्म प्रत्यय इति प्रत्ययो अस्मत् प्रत्यय इति विग्रह ऐसा यदि विग्रह बताते हैं इति यूयम वयम इति प्रत्यय अस्मत्त्यय ये हुआ युष्म प्रत्यय अस्मत् प्रत्यय और तदगोचर्यो ऐसा विग्रह करते हैं यदि तो कहते इति नचवाचम ये विग्रह नहीं हो सकता ऐसा विग्रह नहीं कर सकते क्यों तो कहते शब्द साधुत्वेपी अर्थ असाधुत्वाद कहते शब्द तो निर्दोष होगा साधु का अर्थ होता है निर्दोष तो शब्द साधुत्वेपी अर्थ है कि शब्द निर्दोष होने पर भी इस प्रकार का विग्रह करने से शब्द, शब्दगत तो दोष की निवृत्ति हो जाएगी लेकिन अर्थ में दोष बना रहेगा अर्थ असाधुत्वात् अर्थ निर्दोष सिद्ध नहीं होगा सदोष अर्थ होगा कैसे तो इसी को बता रहे हैं कैसे अर्थ तसाधुत्व है नी अहंकारादि अनात्मनो युयम यूयमी प्रत्यय विषयत्म इति चेत तो अस्थि यहां तक वो हेतु है यानी अर्थ इस हेतु की सिद्धि बता रहे हैं कहते अहंकारादि को तो अनात्मा माना जाता है और ये जो अहंकारादि अनात्मा है स्वयं की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात इसका यूयम इस प्रत्यय का विषय बनना देखा नहीं जा रहा है तो अहंकारादि अनात्मनो तो स्वयं की उपाधिभूत जो अहंकारादि है अनात्म पदार्थ इनमें इति न अस्ति, न को अस्ति के साथ जोड़ दीजिए नास्ति ही यानी अस्मात जिस कारण से उस कारण से ये है अनात्मा अहंकार आदि और उनको भी यहाँ पर यूयम इति प्रत्यय इसके गोचर के रूप में लेना है यूयम इस प्रत्यय गोचरत्व अहंकारादि में ले जाना है लेकिन वे अहंकार आदि यूयम इस प्रत्यय के विषय बनते हुए नहीं देखे जा रहे हैं, यूयम इस प्रत्यय की विषयता अहंकारादि में नहीं है उस कारण से ये अर्थ असाधुत्व आ रहा है शब्द साधु तो हो जाएगा इस विग्रह से शब्द साधुत्व तो। लेकिन अर्थ में दोष ही आएगा चेत ऐसी यदि पूर्व शंका करते हैं आक्षेप करने वाले कथम विग्रह इत्यादि पर इत्यादि से शंका करते हैं यदि तो कहते हैं न ये उस आक्षेप का निराकरण है ये जो आक्षेप किया था ना कि एवं सती कथमअत्र भाष्य विग्रह ननु से लेकर के इति चेत यहाँ तक शंका है बीच में एक अमांतर शंका तथा तो समाधान था वो अलग बात लेकिन मुख्य शंका तथा तो समाधान यहाँ तक हुआ शंका यहाँ तक हुई मुख्य अब समाधान आ रहा है कि न गोचर पदस्य योग्यता परवात तो, तो जो गोचर पद है युषमद अस्मत् प्रत्यय गोचर हो यहां पर जो गोचर शब्द प्रयोग है गोचर उसका अर्थ है योग्यता इसलिए युष्म प्रत्यय गोचरयो का अर्थ है युष्म अस्मत प्रत्यय योग्यो हो जो युष्म प्रत्यय योग्य हो अस्मत् प्रत्यय योग्य हो तो अहंकारादि युषमत प्रत्यय योग्य है उनमें युष्म प्रत्यय की योग्यता है युषमत प्रत्यय शब्द से लेना है अनात्म प्रत्यय और अनात्म प्रत्यय योग्यता उनमें है क्योंकि आगे बताया जा रहा है विषय विषय इसमें विषय शब्द से लिया जाएगा अनात्मा को दृश्य को तो अहंकारादि भी विषय है साक्षी वेद्य है तो जैसे घटादि विषय है ऐसे अहंकारादि भी विषय है उदिखते हैं दृश्यत्वेन भाषित होते हैं इसलिए उनमें युष्म प्रत्यय योग्यता है जो जो दृश्य है वो ओ युष्म प्रत्यय गोचरत्व रूपे नवक्षित है इसलिए अहंकारादि में भी युष्म प्रत्यय योग्यता है यहां गोचर शब्द का अर्थ है योग्य गोचरत्व का अर्थ निकलेगा योग्यत्व तो गोचर पदस्य योग्यता ये कह योग्यता पर तो इसलिए अर्थ निकलेगा चिदात्मा तावत अस्मत्प्रत्य योग्य जो चेतन है वह अस्मत्प्रत्य योग्य है और अस्मत्प्रत्य योग्य चिदात्मा क्यों है तो इसके लिए कहते हैं कि तत्प्रयुक्त संस्यादि निवृत्ति फल अस्मत्प्रत्यय से प्रयुक्त जो संशयादि निवृत्ति रूप फल ये नियम होता है जिस अर्थ विषयक संशय या विपर्य है वह उसी अर्थ विषयक प्रमा निवृत्त होगा ये नहीं कि घट विषयक संशय या विपर्य पट विषयक ज्ञान से निवृत्त हो ऐसा नहीं होता घट विषयक संशय विपर्य की निवृत्ति घट विषयक प्रमा से ही होगी तो यहां आत्मविषयक आत्मविषयक संशय और विपर्य की निवृत्ति अस्मत् प्रत्यय से हो रही है इसलिए लिए अस्मत्त्यय योग्यता अस्मत् प्रत्यय को माना जाएगा आत्मविषय यथार्थ ज्ञान आत्मविशेक यथार्थ ज्ञान घट विषयक यथार्थ ज्ञान से ही जैसे घट विषय संशय विपर्य निवृत्त होता है ऐसे आत्मविषेक संशय विपर्य की निवृत्ति हो रही है अस्मत् प्रत्यय से इसलिए अस्मत् प्रत्यय गोचर माना जाएगा चिदात्मा को इस अभिप्राय से लिखते हैं कि चिदात्मा तावत अस्मत् प्रत्यय गोचर तो चिदात्मा को अस्मत् प्रत्यय का गोचर यानी विषय योग्य क्यों माना जाएगा अस्मत् प्रत्यय योग्य क्योंकि इसलिए कि तत्प्रयुक्त इसमें शब्द से लेना अस्मत् प्रत्यय को तो अस्मत प्रत्यय प्रयुक्त जो संशयादि निवृत्ति रूप फल है ये प्रयुक्त का अन्वय निवृत्ति के साथ करना फल के साथ करना संशयादि की निवृत्ति ये फल है तो संशयादि की निवृत्ति रूप फल है अस्मत् प्रत्यय प्रयुक्त और उसका भाग यानी भागी आश्र बनता है आत्मा चिदात्मा तो चिदात्म विषय को संशय और विपर्य की निवृत्ति हो रही है अस्मत् प्रत्यय से इसलिए माना जाएगा चिदात्मा को अस्मत् प्रत्यय योग्य ये यहां पर कहा गया और भाष्यकार भगवान भी ये बताते हैं केवल युक्ति के आधार पर ही चिदात्मा में अस्मत् प्रत्यय योग्यता है ऐसी बात नहीं भाष्कार भगवान ने भी अपने मुख से चिदात्मा को बताया है अस्मत्त्य विषय अस्मत् प्रत्यय गोचर ये आगे कह रहे हैं कि न तावत अयम एकांत न अविषय अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् भाष्योक्त तो अयम यानी चिदात्मा एकांत न अविषय न सर्वथा अविषय है ऐसी बात नहीं है अस्मत् अस्मत प्रत्यय विषयत्वात्थ वह अस्मत् प्रत्यय का विषय है यानी अस्मत् प्रत्यय चरता है उसमें तो चिदात्मा स्थावत अस्मत प्रत्येकोचर इस लिखा तो भाषकर भी बता रहे युक्ति से भी सिद्ध हो रहा है चिदात्मा में अस्मत प्रत्येक गोचरत्व और भाष्कर भगवान ने अपने मुख से भी कहा है और भाष्कर भगवान हमारे लिए हैं। है प्रामाणिक है और उनका वचन है वो प्रमाण है हमारे इति भाष्योक्त एक वाक्य और है। फिर ये यहाँ पूरा हो रहा है यद्यपि रपि अहंकारादीरि तोग्य तथा चिदात्मन सकाशा अत्य भेद सिद्ध्यर्थ युष्मत्योग्य उच्यते तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि अहंकारादी में भी द योग्यता है यानी अस्मत् प्रत्यय की योग्यता है मैं इत्याकारक ज्ञान के विषय की योग्यता, यद्यपि अनात्मा अहंकारादि में भी है तो भी कहते हैं यद्यपि अहंकारादी रपी तद योग्य अस्मत् प्रत्यय गोचर योग्य है अस्मत् प्रत्यय योग्य है तो भी आगे कह रहे हैं कि तथा चिदात्मन सकाशात युष्मत योग्य उच्यते। तो ये जो चिदात्मा है अस्मत्त्यय गोचर उससे अत्यंत भेद सिद्ध हो जाए आ, किसका आपके अहंकारादि का अनात्मा का इसीलिए अनात्मा अहंकारादि को युष्म प्रत्य गोचर शब्द से कहा जा रहा है ये यहां पर कहा गया कि तथापि चिदात्मन सकाशात आत्मा से अनात्मा अहंकारादि का अत्यंत भेद सिद्ध्यर्थम अत्य वेद सिद्ध हो इसलिए अहंकारादी आंकार, को योग्य बताया जा रहा है आगे ये जो पूर्व पृष्ठ पर शुरू में शंका थी प्रत्ययोत्तर पदयोच्च सूत्र से अस्मद शब्द के स्थान पर म तथा तो आदेश क्यों नहीं हुआ ये इस शंका का समाधान टीकाकार ने अपने मत के अनुसार यहां पर बता दिया भाष्य भाष्य पर और की अन्य जो टीकाएं हैं उन टीकाओं की टीकाओं पर भी टीकाएं हैं भाष्य की टीकाओं पर भी टीकाएं हैं तो एक आश्रम स्वामी नाम के व्याख्याता हुए हैं उन्होंने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है समाधान किया है उसे आगे बता रहे हैं आश्रम श्री चरणास्तु टीका योजनायाम एवं आहु वो युषमद अस्मद शब्द के स्थान पर त्व आदेश प्रत्युत्तर पदयोश्च सूत्र से क्यों नहीं हुआ ये जो प्रश्न है इसका उत्तर टीकाकार ने अपने अनुसार दे दिया और आश्रम स्वामी ने जिस प्रकार से उत्तर दिया है वो प्रकार आगे बता रहे हैं इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे